श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय के शीतभज और खांडिक्य की कथा श्री पराशर जी बोले वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और सायम द्वारा देखे जाते हैं ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से प ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं श्री मैत्रेय जी बोले भगवन जिसे जान लेने पर मैं अखिला धार परमेश्वर को देख सकूंगा उस योग को मैं जानना चाहता हूं उसका वर्णन कीजिए श्री पराशर जी बोले पूर्व काल में श्री जी बोले ब्रह्मन् यह खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले पूर्व काल में धर्म ध्वज लानक नामक क्रांति थे उनके अमित ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र हुए। इन कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र रत में रत रहते थे कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशिध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक के पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला गया केशव भज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया हे योगी स्वेच्छ। एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञान में स्थित थे, उनके धर्मधेनु हवी के लिए दूध देने वाली गांव को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गांव को मारी गई सुन, राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस � जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता आप भगवत्त्रा शुनक से पूछिए वे अवश्य जानते होंगे हे मुने जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए इस समय वो मंडल में इस बात को न कशेरु जानता है न मैं जानता हूं, और ना कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है, वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह शंकर कैशी ध्वज ने कहा है मुनीश्वरेश्वर मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया, तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझ श्री परशर जी बोले ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर वन में जहां महामती खांडिक रहते थे आए खांडिक ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा खांडिक क्या बोले अरे क्या तू कृष्णा जानी रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा हे मूर्ख नगु की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता जिन पर की मैंने और तूने दोनों ने ही बाणों की वर्षा की है पत अब मैंतुझे अवश्य मारूंगा तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता हे दुर्बुद्धे तू मेरा राज्य छणने वाला शत्रों है इसी िए आतताई है केश की भज बोले eek खांडिक के मैं आपसे एक संधह पूछने के लिए आया हूं आपको मारने के लिए नहीं आया इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से इंकार में सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में हैं, इसे मार डालना चाहिए, इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएग हनिक्के ने कहा यह निसंदेह ठीक है इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी मैं पारलोकिक जैसी पृथ्वी को अधिक नहीं मानता क्योंकि पारलोक जाए अनंत के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है इसीलिए मैं इसे मारूंगा नहीं यह जो कुछ पूछेगा वह इसे बदला दूंगा श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक के जनक ने अपने शत्रु केशी ध्वज के पास आकर कहा तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा हे द्विज तब केशी ध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब व्रतान खंडिक से कहा और उसके लिए प्राश्चित पूछा खंडिक ने भी वह संपूर्ण प्राश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशी धज को विधि पूर्वक बतला दिया तदंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खंडिक के आज्ञा लेकर हर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अबغت अर्थात यज्ञ अंत स्नान के अनंतर कृत होकर राजा केशी धोज सोचा कि मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया समस्त सदस्यों का मान किया याचकों को उनके हित वस्तुएं दी लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया तथापि ना जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव भटक रहा है इस प्रकार सोचते-सोचते राजा को समझ हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी है मैं तो इतना व्यर्थ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडिक्य रहते थे खांडिक्य की भी उन्हें फिर शस्त्रधारण की आते देख मारने के लिए उद्यत हुए तब राजा केशी लघुज ने कहा खांडिक्� ऐसा समझो मैंने तुम्हारे उद्देशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है और मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो श्री पराशर जी बोले तब खांडिक ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है मैं इससे क्या मांगूं मंत्रियों ने कहा आप इसे संपूर्ण राज्य बुद्धिमा लोग शत्रों से अपने सैनि को कोकष्टदिए बिना राज्य ही मागा करती हैं। तम वह राजा खंडिक ने उनसे हस्ते हुए कहा मेरे जैसे लोग कुछ हि दंगहने वाला राज्य पद कैसे मान सकते हैं यह ठीक है आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही पररामर्शु देने वाले हैं तिंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष क्या नहीं है। श्री पराशर जी बोले यह कहकर राजा खांडिक के केशी ध्वज के पास आए और उनसे कहा क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा तो खांडिक के बोले आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं। तो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते ह� इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में छठा अध्याय संपूर्ण हुआ जाए श्री हरि